प्रश्नोतरिब माला लोक व्यवहार जिज्ञासा व्यवहार में शांति भंग न हो इसके लिए क्या किया जाए समाधान शांति आपका स्वरूप है वह कहीं बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है आप बाहर से शांति चाहते हैं और उसके बदले में अंदर की शांति बाहर फेंक रहे हैं यह जो बाहर से शांति प्राप्त करने की कामना है यही अशांति में हेतु है कामना वाला व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है एक कामना की पूर्ति हुई कि दूसरी कामना प्रकट हो जाती है जगत में शांति का एक ही उपाय है प्राप्त कर्म को कर्तव्य भाव से करते रहो उसका फल जो भी मिले इसकी चिंता मत करो क्योंकि आपके हाथ में कर्म करना ही है फल तो ईश्वर के हाथ में है इसलिए आपकी चिंता का कोई औचित्य नहीं है इसके साथ ही एक निश्चय आप यह कर लीजिए कि संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम सभी को प्रसन्न कर पाए विद्यते ही न स कस्थित उपाय सर्वलो का परितोष करो यह सतगा था जिसको आप संतुष्ट नहीं कर पाए वह आपकी बुराई कर सकता है गाली भी दे सकता है उस समय आपकी शांति क्यों भंग हो जाती है उस समय आपको विचार करना चाहिए कि वह जो बुराई कर रहा है या गाली दे रहा है उसका संबंध उससे बन रहा है हम जो सहन कर रहे हैं उसका संबंध हमसे बन रहा है दूसरे से संबंधित कर्म की हम चिंता क्यों करें इस प्रकार का विचार आप करेंगे तो आपकी शांति कौन भंग कर सकेगा एक बात पुनः समझ लेनी चाहिए यह जो प्रत्येक क्षण संसार से कुछ चाहने की आदत पड़ गई है अशांति में मुख्य हेतु तो यही है जिज्ञासा विपरीत परिस्थिति में विश्वास क्यों डगमगा जाता है समाधान विपरीत परिस्थिति में भी सभी का तो विश्वास नहीं डगमगाता जो अंदर से दृढ़ नहीं है कमजोर है उसी का विश्वास डगमगाता है जैसे कोई कहे कि मैंने वर्ष भर अध्ययन किया पर वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया इसका तात्पर्य यही है कि उसका अध्ययन ठीक नहीं था ऐसे ही जिसने कामनापूर्वक स्वार्थपूर्वक परमात्मा को अपनाया है उसे कोई समस्या आएगी या कार्य में विलंब होगा तो वह समझेगा कि अभी तक मैंने जो भजन किया वह व्यर्थ ही गया ऐसे में उसकी भक्ति शिथिल पड़ जाएगी वस्तुतः होना इसका उल्टा चाहिए पर क्या करें यही जीव की कमजोरी है जिज्ञासा आजकल घरों में देखते हैं पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं क्या यह उचित है समाला नहीं शास्त्र में इसका निषेध किया है नासनी याद भारियाम भ भले ही यह बात आजकल बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी परंतु शास्त्र तो कहता है पति के साथ पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए जिज्ञासा किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया उस समय हमें उसे ईश्वर के पास समझना चाहिए अथवा उस व्यक्ति की समाधान ईश्वर कृपा को तो प्रत्येक घटना से जोड़ना चाहिए ईश्वर कृपा के बिना तो कोई उपकार कर ही नहीं सकता परंतु आपका कर्तव्य है कि यदि आप पर किसी ने उपकार किया है तो आप उस उपकार को न भूलें शास्त्र में अकृतज्ञता को बड़ा पाप कहा है इसलिए आवश्यकता पड़ने पर यथास्भव प्रत्युपकार करना चाहिए